ध्यान और आध्यात्मिक जीवन कुंडलनी जागरण और आध्यात्मिक विकास आध्यात्मिक विकास एक सा नहीं होता एक कठिन समस्या का सामना प्रत्येक साधक को करना पड़ता है और वह यह है कि साधना भले ही एक समान होती है आध्यात्मिक विकास सीधी लकीर में नहीं होता एक उच्चतर केंद्र में पहुंचकर साधक पाता है कि मार्ग बंद है वह उसके केंद्र पर अटक जाता है और उसकी शक्ति दूसरी दिशा में प्रवाहित होने लगती है इसमें से पुनः मार्ग पाने में उसे लंबा समय लग सकता है कभी कभी साधक बिना प्रगति के एक ही स्थान पर बार बार घूमता रहता है महान ईसाईयोगी संत जॉन ऑफ द क्रॉस द्वारा आत्मा की अंधकार रात्रि डार्क नाइट ऑफ द सोल के रूप में वर्णित ये शुष्क काल सभी साधकों की जीवन में प्रायः अपरिहार्य रूप से उपस्थित होते हैं लेकिन नैतिक पथ का निष्ठापूर्वक अनुसरण करने से उसकी तीव्रता और काल को कम किया जा सकता है मन की पवित्रता कठोर नियमितता और भक्ति द्वारा एक तरह आध्यात्मिक प्रगति सुनिश्चित हो जाती है कुंडलिनी जागरण का वर्णन सरल और आसान प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में वह अत्यधिक कठिन है जैसा कि गीता में कहा गया है इसके लिए प्रयत्नशील सहस्र व्यक्तियों में संभवतः केवल एक का ही जागरण हो पाता है लेकिन हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है जिस तरह से लोग जीवन यापन करते हैं उसे देखते हुए यह अच्छा ही है कि उनकी कुंडलनी बहुत धीरे जागृत होती है या होती ही नहीं अधिकांश लोग उसके जागरण के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते वे उससे पैदा होने वाली महान प्रतिक्रियाओं को सहन नहीं कर सकते वस्तुतः आध्यात्मिक जीवन के प्रारंभ में कुंडलनी को भूलकर केवल भगवान का ही स्मरण करना चाहिए अपनी समस्त शक्ति और मनोयोग अपने इष्ट के प्रति प्रेम में लगाओ कुंडलनी की बात उन पर छोड़ दो वे तुम्हारे आध्यात्मिक कल्याण की चिंता करेंगे भगवान उचित समय पर तुम्हारा आध्यात्मिक जागरण करेंगे जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूँ कर्म ज्ञान और भक्ति के समन्वय के मार्ग का अनुसरण करना त्रेयतकर है ध्यान के साथ साथ निष्काम कर्म करते जाओ इससे मन शुद्ध और बलवान होता है आत्मनिरीक्षण करो और मन को शांत और निर्लिप्त बनाओ इसके बाद का, का काम जब से हो जाएगा उचित पद्धति से किया गया जब आंतरिक समरसता पैदा करता है जो समरसता सुषुमना को गतिशील करते हुए उससे प्रवाहित होती है कुंडली जागरण का सर्वश्रेष्ठ उपाय हमारा आध्यात्मिक पथ चाहे वह हिंदू बौद्ध ईसाई अथवा सूफी किसी का भी क्यों न हो हम सभी को जिन तीन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है वे है शुद्धिकरण ध्यान और ईश्वर अथवा भगवत सत्ता की अनुभूति यहाँ एक प्रश्न उठता है आध्यात्मिक चेतना के जागरण के लिए ध्यान का प्रारंभ कैसे करें हम में से एक ने हमारे आध्यात्म गुरु स्वामी ब्रह्मानंद जी से प्रश्न किया था महाराज कुंडलनीय अथवा प्रसुद्ध आध्यात्मिक चेतना का जागरण कैसे करते हैं इसके उत्तर में स्वामी ब्रह्मानंद ने कहा कोई कोई कहते हैं उसकी एक विशेष साधना है जिसके द्वारा वह जागृत होती है मेरा विश्वास है कि जप ध्यान द्वारा ही जागृत होती है कलियुग में जप ध्यान ही श्रेष्ठ है जब समान सहज साधन और नहीं है जबकि साथ साथ ध्यान करना चाहिए भगवान की पिता माता ज्योति स्वरूप आदि विभिन्न रूपों में धारणा की जा सकती है हृदय को अपनी चेतना का केंद्र बनाकर परमात्मा का वहाँ पर किसी भी रूप में चिंतन करो जो तुम्हें रुचि लगे भगवान नाम अथवा शास्त्रांश का उसके द्वारा प्रतिपादित ईश्वरीय रूप का चिंतन करते हुए आवृत्ति करो यह एक सरल ध्यान पद्धति है लेकिन बाद में वह उस ध्यान तक ले जाती है जो जीवात्मा और परमात्मा का मिलन करने में सहायक होता है भगवान नाम और भगवत चिंतन में महान शक्ति है भगवान नाम का जप करते समय तथा परमात्मा का ध्यान करते समय ऐसा अनुभव करना चाहिए कि भगवान नाम तथा चिंतन देह मन इंद्रियों और अहंकार को पवित्र से पवित्रता करते जा रहे हैं तीव्रतापूर्वक ऐसा करने से श्वास प्रश्वास संतुलित प्राण समस्त मन शुद्ध और शांत तथा अहंकार विराट केंद्रित अथवा व्यापक हो जाता है इसके फल स्वरूप क्रमशः आध्यात्मिक विकास होता है ध्यान सह भगवान नाम का जप एक दिव्य संगीत पैदा करता है जो आध्यात्मिक मार्गों को साफ करता है प्रसुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत करता है तथा उसे उज्जीवित उच्चतर केंद्रों से प्रवाहित करता है कुंडलिनी आरोहण का क्रम उच्च से उच्चतर आरोहण करते हुए चेतना ऊर्ज्धर तथा समस्त दोनों ही दिशाओं में प्रगति करती है जीवात्मा और परमात्मा एक दूसरे के निकट आते जाते हैं उपनिषद में इसी के प्रतीक के रूप में एक वृक्ष की ऊपरी तथा निचली शाखाओं पर रहने वाले सुंदर पंखों वाले दो पक्षियों का रूपक प्रस्तुत किया गया है नीचे वाला पक्षी ऊपर की ओर देखता है और अंत में दोनों के एकत्व की अनुभूति करता है योग की भाषा में नीचे वाला पक्षी मूलाधार में बैठा जीवात्मा है ऊपर वाला पक्षी मस्तिष्क में स्थित सहस्त्रार पद्म में बैठा परमात्मा है व्यष्ट चेतना या जीवात्मा की चेतना सुषुमनारूपी आध्यात्मिक मार्ग से प्रवाहित होती हुई उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर परमात्मा के साथ अपना एकत्व अनुभव करती है यह जीवात्मा का उच्चतम आध्यात्मिक अवस्था और अनुभूति तक का आरोहण है अधिकांश जीव इस अवस्था से पुनः दृश्य जगत में लौटकर वापस नहीं आते लेकिन जैसा श्री रामकृष्ण कहते हैं कुछ ऋषि उस आध्यात्मिक उच्चावस्था से स्वेच्छापूर्वक लोक कल्याण के लिए नीचे आते हैं आइए अब हम देखें कि प्रत्येक चक्र या केंद्र से संबंधित अनुभूति के विषय में इस विषय के सबसे महान आधुनिक प्रमाण पुरुष श्री रामकृष्ण का अपनी ही अनुभूतियों के आधार पर क्या कथन है बड़ी साधना करने के बाद कहीं कुंडली शक्ति जागृत होती है नाडियां तीन है इड़ा, पिंगला और सुषमना सुषमना के भीतर छह पद्म हैं सबसे नीचे वाले पद्म को मूलाधार कहते हैं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 और कहता है यह क्या यह क्या छहों चक्रों को भेदन हो जाने पर कुंडलनी सहस्त्रार्थ पद में पहुंच जाती है तब समाधि होती है वेदों के मत से ये सब चक्र एक एक भूमि हैं इस तरह सात भूमियां हैं हृदय चौथी भूमि है हृदय वाले अनाहत पद्म के भारत दल हैं विशुद्ध चक्र पांचवी भूमि है जब मन यहां आता है तब केवल ईश्वरीय प्रसन्न करने और सुनने के लिए प्राण व्याकुल रहते हैं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 जैसे लाल टेन के भीतर की बत्ती जान तो पड़ता है कि हम बत्ती पकड़ सकते हैं परंतु शीशे के भीतर है एक पर्दा है इसीलिए छुई नहीं जाती इससे आगे चलकर सातवीं भूमि है सहस्त्रार्थ पद्म कुंडलनी के वहाँ जाने पर समाधि होती है सहस्त्रार्थ में सच्चिदानंद शिव हैं वे शक्ति के साथ मिल मिलित हो जाते हैं शिव और शक्ति का मेल सहस्त्रार्थ में मन के आने पर निर्भी समाधि होती है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 उनकी अवस्था फिर ऐसी होती है कि छठे और सातवीं भूमि के भीतर ही वे चक्कर लगाया करते हैं ये पूर्ण ज्ञानी महापुरुष एक ही आत्मा को सब में प्रकाशित देखते हैं और सभी लोगों के प्रति प्रेम और करुणा से पूर्ण होते हैं ये महापुरुष ही अति चेतन का संदेश हम तक पहुंचाते हैं उनका सारा जीवन लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन में व्यतीत होता है सभी बुराइयों और स्वार्थ से शून्य परमात्मा में नित्य मग्न ये महापुरुष ही जगत के कल्याण के लिए आदर्श जीवन यापन करते हैं वे मानव की आध्यात्मिक नियति के मानवात्मा के दिव्यीकरण के साक्षी और प्रमाण स्वरूप होते हैं हमें उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए